बीज के प्रभाव से भागा है ना न हाउ की सृष्टि हुई न हाउ का प्रलय हुआ कब वो तो प्रयोजन बस है ना पहले तुमको वहां जाने से रोकना था तब हाउ का अध्यारोप किया है? अब वहां भेजना था तो हाउ का अपवाद कर दिया इसी को बोलते हैं वो अध्यारोप और अपवाद तो जो लोग शास्त्र की भाषा नहीं समझते है नाज जो जगह जगह ईश्वर का अध्यारोप किया जाता है है ना देखो आपको कितने ईश्वर बता रहे हैं आप लोगों में से पति तो होंगे बहुत से है ना पति होंगे कि नहीं होंगे तो प्रत्येक पत्नी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है तो आप सब लोग परमेश्वर हुए कि नहीं तो ये पतियों में परमेश्वरत्व जो है वो अध्यारोपित है बोला अध्यारोपित है क्यों अध्यारोपित है कि जिससे पत्नी का प्रेम बने श्रद्धा बने भाव बने सेवा बने है ना उसका हृदय जो है वो उसका हृदय जो है उसका निर्माण होवे इसके लिए परमेश्वरत्व अध्यारोपित है अब सब पति अभिमान करने लग जाए हम परमेश्वर हैं है न घर घर में मारपीट होने लग जाए महाराज है न ये सब परमेश्वर गंदा वाले बन जाए तो तो ये जो है ना इसी तरह से मन को एकाग्र करने के लिए कहीं मूर्ति में कहीं अवतार में कहीं साकार विग्रह में है ना कहीं बालक में कहीं माँ में कहीं बाप में परीक्षित वस्तु में जो देखने में साढ़े तीन हाथ की चीज है उसमें जो ईश्वरत्व होता है वो अध्यारोपित होता है और जब आत्मज्ञान होता है है ना आत्मज्ञान के लिए उसका अपवाद करना पड़ता है कासल में परमात्मा में न निरोध है न उत्पत्ति न अध्यारोप है और न अपवाद फिर बोले जी बाबा उत्पत्ति नहीं है प्रलय नहीं है ये उत्पत्ति और प्रलय शब्द का प्रयोग करके भी कमाल कर दिया है ग्रंथकर्ता ने बोला वैसे तो समझो कि ये श्लोक उपनिषदों में भी आता है और कारिकाकार ने इसका उल्लेख किया है हम लोग ऐसा बोलते हैं जैसे आजकल के लोग हैं ना वो बोलते हैं कि वेदांति प्रच्छन्न बौद्ध आजकल के लोग ऐसा बोलते हैं ना तो हम ऐसा बोलते हैं कि बौद्ध प्रच्छन्न वेदांति हैं क्यों कि ये बात सर्वसम्मत है कि बुद्ध से पहले हमारा उपनिषद साहित्य विद्यमान था इसमें कोई इसमें कोई दुविधा ही नहीं है क्योंकि जिस वेद वेदांत का खंडन किया है बुद्ध ने नारायण है।, है वो वेद वेदांत अगर विद्यमान न होता तो बुद्ध और बौद्ध लोग उसका खंडन कहाँ से करते है ना तो उपनिषदों का अस्तित्व जो है वो पहले विद्यमान है तो न निरोधो न चोत्पत्ति ये तो उपनिषद का है न मांडू के कारिका का है और जी ने एक एक जी बहुत अच्छे वेदांती हो गए हैं वो तो वो पहले प्रयाग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो उन्होंने अपनी देश देख रेख में है ना वेदांत दर्शन और बहुत है ना एक ग्रंथ लिखवाया बहुत मूल ग्रंथ तो अंग्रेजी में लिखा गया पर उसका हिंदी अनुवाद ही बाद में हुआ बहुत विलक्षण है तो उसमें बौद्धों से पूर्व वेदांत की क्या स्थिति थी ये बात बौद्धों के ग्रंथों से ही सिद्ध किया है हो कि अमुक अमुक बौद्ध ग्रंथों में वेदांत के ऐसे ऐसे उद्धरण ऐसे ऐसे उद्धरण प्राप्त होते हैं तो कहने का अभिप्राय है कि वेदांत का सिद्धांत उन्होंने ले लिया तो ये जो आत्मदेव है ना जब तक नजर भीतर नहीं जाती तब तक बाहर देखना पड़ता है और जब बाहर देखना पड़ता है तो उसको एक सीमा में रखना पड़ता है ना? तो सीमा में रखने के लिए सालग्राम की बटिया सामने रखनी चाहिए है ना और जगह से नजर हटाओ सालग्राम की बटिया पर लगाओ है ना नर्मदेश्वर में लगाओ है न लेकिन जब चारों ओर से नजर जब घिर आवे इकट्ठी हो जाए तो वहां से उसको भीतर कर लो बोला दोनों आंख में से खींच के त्रिकुटी में ले जाओ उसको तो। है ना? और अपने आप को देखो कि हम कौन है तो ये उत्पत्ति और निरोध शब्द का अर्थ होता हूं उत्पत्ति ऊर्ध्व पदनम जो चीज नीचे बैठी हुई थी उसका ऊपर निकल आना जैसे बीज खेत में पड़ा था उसमें से अंकुर निकल आया तो क्या हुआ कहा उत्पत्ति हुई हो ऐसे समझो कि एक बीज है है ना आम की गुठली है अब आम की गुठली में आम का पेड़ कहां समाया कहिए तो मालूम नहीं पड़ता है तो उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि गुठली में से आम का अंकुर निकला उत्पत्ति माने बाहर निकलना हो ऊपर निकलना नीचे से है ना छिपी हुई जगह से निकल के जाहिर हो जाना इसका नाम उत्पत्ति है और निरोध किसको कहते हैं है ना जैसे हमारी आंख 100 गज तक जाती है है ना उसको चार हाथ में कर लेना ये क्या हुआ नेत्र का निरोध हुआ निरोध एक आदमी को जेल खाने में डाल देना ये उसका निरोध है एक मन को एक लक्ष्य में लगा देना ये उसका निरोध है संसार में ना नारा संसार में अपने मन को भटकाने में भटकने में नहीं लगाना है ना तो संसार में मन को भटकने से रोकना इसका नाम निरोध है और मन में जो चीज भरी है उसका बाहर आ जाना इसका नाम उत्पत्ति है ना तो आत्मा के सम्मुख मन का होना ये निरोध है और जगत के बाह्य पदार्थों के सम्मुख होना इसका नाम उत्पत्ति है असल में उत्पत्ति और प्रलय नहीं होते ये तो मनी जैसे सपना बनाते हैं ना ऐसी जागृत बनाते हैं मन में ही दुनिया पैदा होती है और मन में ही दुनिया का लय होता है आप देखो जब आप जागते हो तो मालूम पड़ता है ये बेटा है ये पत्नी है ये पति है ये भाई है ये माँ है ये बाप है ये सारे संबंध कहां से निकलते हैं नींद से उठने के बाद ये सारे संबंध मन में से ही तो निकलते हैं ना अच्छा जब शाम को सोने लगते हैं तो ये सारे संबंध कहां लीन हो जाते हैं कम मन में ही तो लीन हो जाते हैं ना तो इसका कम से कम इतना मतलब तो है ना कि संसार में जितना संबंध है वो सब मानसिक है. है अच्छा नाम ये आम किस, -किस चीज का नाम है आम का फल है, नहीं ये? है ना ये है नोते समय आम ऐसा होता है और इसका नाम आम है ये बात कहां चली जाती है, है न नाम कहा जाता है है ना? ये सोहन ये मोहन है ये ये सब कहा चले जाते हैं अच्छा रूप जो आकृति अलग अलग दिखाई पड़ती है वो कहा चला जाता है है ना? तो ये संसार नाम रूप का नाम तो संसार है कर्तापन और भो पापीपना पुण्यात्मापना सुखीपना दुखीपना इसका नाम संसार है ये सोते समय कहा चला जाता है नाराण पूरा असल में सारी सृष्टि मानसिक है और इसी मन के फंदे में फंस करके है न आदमी ये जो जाता है ना दुनिया में प्यार करने जाता है वो तो एक हमारे बड़े भाई लगते थे नारायण जरा उधर बनारस की तरफ आप समझो भांग वांग तो पीते थे पर मस्ती में बैठे रहते थे तो जब हम श्रीकृष्ण की भक्ति करने लगे न तो उनके मन में हमारे ऊपर बड़ी कृपा जगी और बुलाया तो बोले कि देखो ये ईश्वर जो है वो ब्रह्म ही असल में ईश्वर है परिपूर्ण का नाम ईश्वर होता है अविनाशी का नाम ईश्वर होता है आ, अपने आत्मा का नाम ईश्वर होता है। ऐसे बताया हो नशे में रहते थे ज्यादा करके कुचला खाते थे फिर बोले फिर मैंने उनको भागवत के श्लोक सुनाए जिसमें गोपियों ने कहा है नखलु गोपी का नंदनो भगवान अखिल देना अंतरात्मदृक आप तो संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा के दृष्टा हो गोपी नंदन नहीं हो साक्षात ईश्वर हो तो मैंने कहा देखो गोपियां तो कृष्ण ईश्वर कहती हैं हमारे अपन ठीक थे उनके सामने बचपन में उनके साथ खेले थे है ना वो बड़े बहुत थे पर हम लोगों को बहुत प्रेम करते तो बोले कि और तो गांव की गोदी में लेकिन जिसका जिससे प्रेम होता है ना, ना है ये जितने कामी लोग हैं ये बेस्याओं के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कि तुम हमारी हृदय हो तुम हमारी प्राणेश्वरी हो ऐसे बोले हो है तुमको दुनिया का पता नहीं है बोला ये है ना जिसका जिससे प्रेम होता है उसी को वो ईश्वर कहने लगता है ये दुनिया की रीति है बोला ये दुनिया की रीति है असली ईश्वर वो है है ना जो नाम रूप का अधिष्ठान है जो नाम रूप का प्रकाशक है है ना जिसको सब नाम रूप मालूम पड़ते हैं वो आत्मा असली ईश्वर है बोला वो बोले माने उनकी मुख्य बात इतनी थी वो कहते थे कि दुनिया में जिसका जिससे प्रेम हो जाता है ना राग बस होकर के मनुष्य जिसको ईश्वर कहते हैं वो सच्चा ईश्वर नहीं है आ, आ, कि जब अंतकरण राग द्वेष से रहित होकर के विरक्त होकर के शुद्ध हो कर के अपनी आत्मा का अनुसंधान करता है तब सच्चे ईश्वर की प्राप्ति होती है आ, इस बात में आपको कुछ वजन अगर मालूम पड़े ना तो इस पर विचार करना कि आप किसको राग द्वेश के राग के बसीभूत होकर के ईश्वर किसको मानते हो है ना हे महाराज महात्म की दृष्टि से देखो तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं पुराने हजार बरस बारह सौ बरस पुराने तो मंदिर अभी अच्छी तरह से मिलते हैं तो उनमें बिजली नहीं रोशनी नहीं तो आजकल के लोग उसमें दर्शन करने नहीं जाते हैं किसमें दर्शन करने जाते हैं जिसमें खूब बिजली की रोशनी लगी हो है ना सोने का तो झूला हो बिजली की रोशनी हो और वो चमचम चम चम चमकता हुआ पोशाक हो तो वो अपनी आंखों को तृप्त करने के लिए जाते हैं कि ईश्वर का दर्शन करने के लिए जाते हैं महात्म्य की दृष्टि से तो वो काली पिंडी जिसकी हजारों बरस से पूजा होती आई है वो बड़ी है ना, है ना? तो असल में मनुष्य अपने इंद्रियों के फंदे में इतना फंस गया है वो ईश्वर के बारे में कुछ सोचना समझना पसंद ही नहीं करता अगर कोई उसको बतावे तो बुरा लगता है है ना अगर कोई बतावे तो बुरा लगता है ईश्वर तो की खोज करो ये उत्पत्ति और निरोध अद्वय वस्तु में होता ही नहीं है इसी से नौबद्धो नट साधक कोई बद्ध नहीं है तो वो चार बात आपको सुनानी थी एक तो विषय जो मालूम पड़ता है और एक विषयी जिसको मालूम पड़ता है जिसको जो मालूम पड़ता है वो विषय और जिसको मालूम पड़ता है वो विषयी तो विषय ईश्वर नहीं है हो विषयी ईश्वर है नारायण क्यों बोले विषय अनित्य होता है और विषयी नित्य होता है दुनिया की सब चीजें बदलती हुई होती है। अब यह दूसरी बात हुई क्या कब विषय अनित्य होता है और विषयी नित्य होता है जिसके सामने दुनिया आती है वो हमेशा देखता है दुनिया को और जो दुनिया आती है वो आती है और जाती है तो एक तो विषय है और एक विषयी और एक विषय अनित्य है और विषयी नित्य है। अब दूसरी बात देखो क्या कब विषय जड़ है और विषयी चेतन है दोनों का संबंध ही नहीं बनता विषय दृश्य है और विषयी दृष्टा है जो दृश्य है वो दृष्टा की अपेक्षा से ही होता है दृश्य जो है उसकी सत्ता दृष्टा के बिना सिद्ध नहीं होती। इसलिए परतंत्र सत्ता कहे जड़ और स्वतंत्र सत्ता कहे चेतन जड़ न अपने को जानता न दूसरे को जानता और चेतन अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है और ये जो चेतन है ये देश का भी दृष्टा है विषय में जो देश लंबाई चौड़ाई उसका भी दृष्टा है विषय की जो उम्र काल उसका भी दृष्टा है इसलिए देश काल वस्तु तीनों का दृष्टा है और देश काल वस्तु तीनों के अत्यंताभाव का अधिकरण होने के कारण ये दृष्टा जो है वो नारायण इसमें देश काल वस्तु मिथ्या है और ये दृष्टा जो है ये साक्षात ब्रह्म है तो न बद्धो न तो साधक असल में कोई बंधा हुआ नहीं होता हाँ एक लड़का का किसी लड़की से प्रेम हो गया हो अब उसको समझाओ है ना खूब समझाओ कि कोई बंधन नहीं है तुम्हारे मन की कल्पना है पर वो मानता है वो तो कहता है उसके बिना हम जी नहीं सकते उसके बिना हम सुखी नहीं रह सकते उसके बिना हम मर जाते हैं आप देखो बड़े बूढ़े जो हैं आप लोगों में से कईयों को कई बार प्रेम हुआ होगा और आपने समझा होगा कि हम उसके बिना मर जाएंगे लेकिन वो मर गया और आप जिंदा हैं ऐसे ऐसे सैकड़ों को मार के ये प्रेमी लोग जिंदा रहते हैं है ना और समझते ये हैं कि जिससे हमारा प्रेम हुआ उसके बिना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे ये भ्रम आता है वो। ये बिल्कुल भ्रम आता है दिमाग में कि हम उसके बिना रह नहीं सकते उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते उसके बिना मर जाएंगे ये बिल्कुल बहम ये बिल्कुल भ्रम की स्थिति है चित्त की तो ये बद्ध जो है ना बद्ध कहने का अभिप्राय ये तो आपको बताया कि एक लड़की और एक लड़का काहे से बद्ध होता है क्या उनके दोनों के हाथ पांव में जंजीर डाली जाती है क्या उनको रस्सी से एक में बांधा जाता है क्या उनकी चुटिया एक में बांध दी जाती है क्या उनके कपड़े एक में बांध दिए जाते हैं है ना? ये मन में एक ख्याल बन जाता है कि हम बंध हैं। इसी का नाम बंधन होता है कि नहीं दुनिया में कोई किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है तो ये जो हम समझते हैं कि धन के साथ बंधे हैं ये झूठा है है ना नोट तो दुकान दुकान घूमता है हो है ना तुमने एक दिल वाला प्रेम होता है ये, ये जो धन से होता है ना प्रेम वो एक दिली प्रेम है एक दिली प्रेम माने प्रेम करने वाले के तो दिल है लेकिन जिससे प्रेम किया गया वो सोना वो नोट वो चांदी वो मकान वो मोटर ये सब बेदिल है ना बेदिल एक दिली प्रेम है ये। आ, आ, और ये बड़ा भारी बंधन है देखो अब बंधन है नहीं हमारा बनाया हुआ बंधन है चाहे तो हम उठा के बैठ दें है ना लेकिन बोली अरे राम राम राम इसके बिना हम कैसे रहेंगे एक दिली प्रेम है इससे बड़ा प्रेम कौन होता है कि दो दिली प्रेम होता है दो दिली प्रेम कहाँ होता है कि जैसे हम कुत्ते से प्रेम करते हैं और कुत्ता हमसे प्रेम करता है तो दोनों दिल वाले है ना दोनों दिल वाले हैं ये दो, दो दिली प्रेम होता है नारा? का अच्छा उसमें कहा बंधन है एक के घर में हमने देखा हो कुत्ते का बड़ा प्रेम जगह नारायण तो ऐसी ईश्वर की इच्छा कि तीन चार कुत्ते उन्होंने लगा था है ना? लिए और मरते गए हो जो खरीदे सो मर जाए कुत्ता भी न जिंदा रहे बोला है ना जो खरीदे सो मर जाए जो खरी तो जब जब आवे ना बच्चा आवे कुत्ते का आ गोद में ले रहे हैं उसको दूध पिला रहे हैं उसको प्यार कर रहे हैं अपने साथ सुला रहे हैं वो उनके ऊपर मुत रहा है हाग रहा है है ना ये सब हमने देखा ये नहीं समझना कि हम कल्पना करके बोलते हैं बोले हमारा तो यही बेटा है यही बेटा है यही बेटा, बेटा है ऐसे बोलते है न अब वो महाराज मरते गए एक मरा दो मरा तीन मरा चार मरा है ना, ना रहा कर, ये बिल्कुल सच्ची एक के घर गए एक दिन भोजन कर रहे हैं नारायण है, है ना? नौ कुत्ते उसके घर में थे नौ बिल्कुल बना सात बच्चे सात बच्चे और एक कुत्ता और एक कुतिया है ना नौ थे उनके घर में और बताया उन्होंने कि सारी दीवार पर वो कुत्ते के जो कीटाणु है ना वो सब के सब फैल गए हैं और शरीर में रोग होने का बड़ा डर है बड़ी सफाई हो रही है बोला नौ कुत्ते एक घर में एक फ्लेट में है ना फ्लेट में बंगला हो पूरा तो भी नहीं एक फ्लेट में नौ कुत्ते तो नारायण तो ये क्या है ये दो दुली प्रेम है कुत्ता उनसे प्रेम करता है हमने देखा नारायण आपको तो बतावे हमारे रसगुल्ला खा के इन लोगों ने पत्ता फेंक दिया बाहर दोने उसमें सारा अब वो दो चार बच्चे थे कुत्तों के उन्होंने चाटा उसको चाटने के बाद महाराज क्या हुआ है अब उनके मुंह में लग गया दाढ़ी में लग गया रस तो अपनी जीप पहुंचे नहीं हाँ तो उसने उसके सामने अपना मुंह किया उसने उसके सामने अपना मुंह किया उसका वो चाटे उसका वो चाटे मैंने अपने आप इसका नाम दो दिली प्रेम बोला उसका मुंह वो चाटे उसका मुंह वो चाटे इसका नाम दो दिलीप प्रेम ये संसार में बंधन क्या बंधन है है ना? जीव से जीव बंध गई है मुंह से मुंह बंध गया है कि ये मन की कल्पना है वो ये मन की न बद्ध दुनिया में कोई बद्ध नहीं है आप देखो आपको बताते हैं असल में शरीर का भी बंधन नहीं है बदलता रहता है इंद्रियों का भी बंधन नहीं है मन का भी बंधन नहीं है अंतकरण का भी बंधन नहीं है अविद्या से जो बंधन होता है तो, तो होता ही नहीं और विद्या से जिस बंधन की निवृत्ति होती है है ना वो पहले से ही नहीं रहता है तो बंधन कहाँ है स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की बात आपने सुनी होगी ना उन्होंने बताया था कि जब वो गए हिमालय में न बड़े व्याकुल हुए कि हमको ज्ञान हो मुक्ति मिले मुक्ति मिले मुक्ति मिले बहुत व्याकुल थे तो एक झरने के किनारे पहुंचे वृक्ष था बैठ गए और बड़े व्याकुल हो रहे कि हमारी मुक्ति होवे तो एक माता वहां आई माता बोली क्या दुख है बाबा जी क्यों दुखी हो रहे हो बोले हम मुक्ति चाह रहे हैं उसने कहा जरा अपना बंधन हमको बताओ है ना तुम बंधन हमको बता दो सिद्ध कर दो बंधन है ना स्त्री से बंधे हो कब बोले कि वो तो मर गई बच्चे से बंधे हो कब वो भी गए वो छूट गए वो सब तो। तो बोले मकान से बंधे हो कर नहीं किस चीज से बंधे हो तुम्हारा बंधन काय में है अरे मान्यता ही तो बंधन है ना सृष्टि में मान्यता ही बंधन अपने को शरीर मानना ही बंधन है हो अपने को अंतकरण मान नहीं बंधन है है नहीं हम शरीर है ना हम है नहीं अंतकरण कितनी बार जागता है अंतकरण और कितनी बार सोता है तो हम असल में बंध नहीं है ये बंध अध्यास सिद्ध है अद्ध्यात सिद्ध क्या बोलते हैं इसको ये देखो अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा बोले आओ ब्रह्म का विचार करें बोले ब्रह्म की जिज्ञासा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें बोले ब्रह्म का ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हो भाई क्या ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से बंधन की निवृत्ति हो जाएगी मुक्ति मिल जाएगी अनावृत्ति शब्दार बोले अच्छा ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी कहा मिल जाएगी तो भला ज्ञान ही से मुक्ति मिल जाएगी कहा ज्ञान ही से मुक्ति मिल जाएगी अरे बाबा ज्ञान से जो चीज मिलती है वो तो पहले से मिली रहती है इस इसका से ज्ञान से मुक्ति होती नहीं है ज्ञान से मुक्ति होती नहीं है मुक्ति पहले से है, है न मुक्ति के बारे में जो अप्राप्ति का भ्रम है वो ज्ञान से निवृत्त होता है कौथा तो ब्रह्म जी ज्ञाता जिज्ञासा शब्द से ही सिद्ध हुआ कि बंधन अध्यास सिद्ध है भ्रांति सिद्ध है अज्ञान सिद्ध है बंधन नाम की कोई चीज नहीं है इसलिए दुनिया में कोई बद्ध नहीं है जो अपने को बद्ध मानता है कहीं है न ना? वही बद्ध है अच्छा अभी प्रसंग फिर आप आपको परियम <laughs> जानसलगा नो न चक न ममुक् नई मुक्त इत पतिरेवाये न कल भावाभ्य न तस्दयता शिवाम भेन न स्ेना कथन न पृथं नापृथ किंचिति तदोंगो श्रीवाही जो वेदांत के सिद्धांत को समझने में विचक्षण विशेष दृष्टि संपन्न, विचक्षण माने विशेष दृष्टि सम्पन्न सूक्ष्मेक्षिका मही नजर जिनको प्राप्त है वे ये बात जानते हैं कि न किसी वस्तु का प्रलय होता और न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती अधिष्ठान का प्रलय और अधिष्ठान की उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो उत्पत्ति और प्रलय से भी पहले विद्यमान रहते रहे और बाद में भी विद्यमान रहे और अध्यस्थ जो वस्तु है वो बंध्यापुत्र के समान है तो उसका न जन्म मृत्यु तो सत्य जो आत्मा है उसका भी जन्म मरण नहीं उत्पत्ति और प्रलय नहीं और झूठा जो प्रपंच है उसका भी उत्पत्ति और प्रलय नहीं तब ये उत्पत्ति प्रलय है क्या इसी को अनिर्वचनीय कहते हैं कि जो सत्य में भी सिद्ध न हो और मिथ्या में भी सिद्ध न हो और मालूम पड़े उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय है। तो पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो तो अद्वय होने के कारण ही उत्पत्ति प्रलय से मुक्त है क्योंकि अद्वय भी होवे और जन्म मृत्यु वाला भी होवे ये बात तो बन नहीं सकते इसी से एक आपको ज्ञान होगा कल शाम को मैंने ये बात सुनाई थी कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो माटी पहले से रहती है और अवकाश जो है वो मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए पहले से रहता है जिसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण घड़े का पेट बने घड़े का बाहर बने बाहर भीतर न बने तो घड़ा क्या बने तो बाहर भीतर पहले से ही रहता है तो घड़ा बनने से बाहर भीतर की कल्पना ही होती है अवकाश तो पहले से रहता है और घड़ा समय घड़ा बनने का जो समय है उससे पहले और उसका बनना और उसका होना और उसका फूटना ये काल भी होता है तो जब देश काल और द्रव्य अच्छा और उसमें हाथ से जो क्रिया होती है चाक जो चलता है उस क्रिया के लिए पहले से बनाने वाले का शरीर भी चाहिए तब घड़ा बनता है लेकिन ये जो सृष्टि बनती है इसकी विलक्षण महिमा है न तो परमात्मा के सिवाय माटी की तरह दूसरा द्रव्य है और न तो घड़े के बाहर भीतर की तरह सृष्टि के लिए दूसरा कोई बाहर भीतर का देश है और न तो घड़े के पहले पीछे की तरह सृष्टि का कोई काल है एक चिन्ह मात्र जो अद्वय वस्तु है उसमें एक साथ युग पर देश काल द्रव्य की कल्पना और कल्पना में आकृति तो कल्पित जो वस्तु होता है वो कल्पक कल्पक की वृत्ति से जुदा नहीं होता ऐसा संसार में देखने में आता है कैसी प्रकार चिन्मात्र परमात्मा जो है ये संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान और संपूर्ण प्रपंच का प्रकाशक और अधिष्ठान और प्रकाशक एक ऐसी स्थिति में न तो प्रपंच की उत्पत्ति हुई न तो स्थिति है न तो प्रलय ऐसे भी सोचो कि ये जो देह है इस देह के सात देश भी है साढ़े तीन हाथ का साढ़े तीन हाथ का जो नाप है ना ये देश में है और इसकी जो उम्र है पचास साठ वर्ष की पांच वर्ष की पच्चीस वर्ष की ये उम्र है इसके साथ काल जुड़ा हुआ है एक काले बाल का काल होता है और एक सफेद बाल का काल होता है है ना कृष्ण केश काल और श्वेत केश काल दो हो जाते हैं रात और दिन सोना और जागना तो अब ये इसी शरीर में डेढ़ मन दो मन वजन से अवच्छिन्न साढ़े तीन हाथ देश से अवच्छिन्न पचास साठ बरस काल से अवच्छिन्न है जो कूटस्थ चैतन्य है वो देश काल वस्तु तो उसमें केवल प्रती में तैर रहे हैं वो स्वयं तो अखंड अखंड अधिष्ठान रूप है और स्वयं प्रकाश है तो उसमें न तो किसी वस्तु का प्रलय है और न तो किसी वस्तु की उत्पत्ति है इसी से न बद्धो न चाधक तो उसमें कोई बंध नहीं है बंधन क्या है देखो चैतन्य का अपने सिवाय किसी दूसरे वस्तु का अस्तित्व मानना और उसके साथ फिर अपना संबंध मानना इसी का नाम बंधन है तो चिन्मात्र वस्तु के अज्ञान से ही हम दूसरे का अस्तित्व मानते हैं यदि चिन्मात्र वस्तु का स्वरूप बोध हो तो अविद्या ही निवृत्त हो जाए ज्ञान ही निवृत्त हो जाए द्वैत का अस्तित्व तो ही न रहे तो ये देखो डबल अज्ञान कहाँ होता है अपने से अपने को न जानना ये प्रथम अज्ञान है वो, और अपने से अतिरिक्त की सत्ता को स्वीकृति देना ये डबल हुआ बोला और उसके साथ अपना संबंध मान बैठना ये तो त्रिबल हुआ तो ये द्विबल त्रिबल अज्ञान कैसे हुआ अज्ञान जो है वो बलि हो गया बद्धबल हो गया कैसे हुआ का अपने आप को जाना नहीं अपने से दूसरे को झूठ मूठ माना और उसके साथ अपना संबंध माना तो चेतन और जड़ का संबंध स्वीकृति के सिवाय और कुछ नहीं होता जैसे ये कहें कि ये चित्र हमारा है ये कहें कि ये घड़ी हमारी है, है ये कहें ये किताब हमारी है तो ये मन की स्वीकृति के साथ के सिवाय मन की स्वीकृति के सिवाय जड़ के साथ हमारा और कोई संबंध नहीं है एक प्रकार की मान्यता ही है तो ये देह में अंतःकरण में जो मैं मेरापन है ये मान्यता है मान्यता स्वीकृति तो स्वीकृति क्यों हुई बोले अपने स्वरूप को अपने अखंड स्वरूप को अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते तो तो किसी तरह से अपने स्वरूप को जानना तो ये संबद्ध होना या बद्ध होना है न एक तो बद्ध हो वै और उसमें सम्यक्व की कल्पना करे उसको बोलते हैं संबद्ध सम और बद्ध बोले आ हमारी कितनी बढ़िया पत्नी हमारा कितना बढ़िया मकान हैं, हमारा कितना सुंदर शरीर हमारा कितना बढ़िया मन है ना तो एक तो बंध रहे हैं बद्ध हो रहे हैं उसको मैं मेरा मान रहे हैं ये तो बद्ध होना है और उसको बढ़िया मान रहे हैं कि ये संबद्ध होना हो गया इसी को संबंध बोलते हैं संबंध बंध में बंध में सम्यक्त का आरोप हो गया एक आदमी ने एक आदमी ने किसी को हत्कड़ी पहनाई अब वो महाराज हथकड़ी जिसको पहनाई गई वो तो बड़ा खुश तो हुआ वो लोगों को दिखाता देखो हमारी सोने की हथकड़ी है हाँ हाँ कैसी सुंदर अरे भाई तुम्हारे हाथ तो दोनों बंधे हुए हैं। सोने की हुई तो क्या हुई है ना? तो अब वो देखो एक तो हथकड़ी बंध गई हाथ में बंध गए और दूसरे उसकी अच्छाई बताते है ओ क्या पूछना हमारे मकान जैसा बढ़िया और किसका है हमारी मोटर से अच्छी है है ना हमारी पत्नी और हमारा पति से बढ़िया और हमारा ये गोरा रंग ये चिट्टा और ये बड़ी बड़ी आंखें हैं? और ये घुंघराले बाल और महाराज विदेशी हो तो कहे कैसे भूरे भूरे हैं है ना हिंदुस्तानी हो तो कहे काले काले हैं नाराज अपनी आप कल्पना करके उस बंधन में किसी भी वस्तु को मेरा समझना बंधन है किसी भी वस्तु को दृश्य वस्तु को मैं समझना यह बंधन है तो जहां इस बंधन में स्वातंत्र की हानि दिखती है वहीं यदि सम्यक् की कल्पना हो जाए तो समझना चाहिए कि वैराग्य नहीं है रागद्वेश है अंतर्दृष्टि नहीं है अंतर्दृष्टि नहीं है तो असल में चैतन्य जो है वो कहीं बद्ध नहीं है तो देखो जड़ और चेतन दो हैं तब भी बद्ध नहीं है और अकेला ही चेतन चेतन है तब तो बद्ध होने की कोई चर्चा ही नहीं है अपने आप से अपना आपा कहीं बनता नहीं है और दूसरे से बंधा तो बंधने की केवल स्वीकृति भी हो ये मेरा बेटा बेटे का बाप मैं ये मेरी पत्नी पत्नी का पति मैं ये मेरा मकान मकान का मालिक मैं यही जो है ना ये बंधन है तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो अंतकरण है ये रूप से रूपांतर को प्राप्त होता है जैसे काल में रात और दिन होते हैं तो है ना जैसे आकाश में कभी स्वच्छता और कभी आधी तूफान होते हैं नारायण है। जैसे कहीं गंदा नाला बहता है कहीं गंगा जी की पवित्र धारा बहती है इसी प्रकार ये जो हमारा मन है इसमें भी धारा है कभी फूल बहता है कभी मुर्दा बहता है और इसके साथ जब संबंध जोड़ लिया मैं मेरा तो एक बार कहेंगे कि हम पापी हैं तो दूसरी बार बोलेंगे हम पुण्यात्मा हैं देखो जिंदगी भर में कितनी बार ये बात बदलती है तो अगर तुम पापी होते तो पापी ही रहते कभी अपने को पुण्यात्मा न समझते और पुण्यात्मा होते तो पुण्यात्मा ही रहते अपने को पापी कभी नहीं समझते लेकिन जब दोनों बात आती जाती है तो ये निश्चय हुआ ना कि जैसे काल की धारा में रात और दिन केवल उपाधि की वजह से पृथ्वी की उपाधि की वजह से आते जाते हैं और यदि पृथ्वी की उपाधि न हो है ना तो नारायण न रात न ना दिन इसी प्रकार मैं सुखी हूं अच्छा तुम सुखी हो कि दुखी बोले दिन भर में पांच मिनट सुखी तो पांच मिनट दुखी अगर सुखी होते तो दुखी ना होते और दुखी होते तो सुखी ना होते है ना तुम सुखी दुखी दोनों नहीं हो तो ये अपने अंदर स्वीकृति मात्र है सुखी होने की दुखी होने की यही बंधन है अपने को सुखी मान बैठना बंधन है अपने को दुखी मान बैठना बंधन है अपने को पापी मान बैठना बंधन है अपने को पुण्यात्मा मान बैठना बंधन है आ, मैं नरक में जाऊंगा अरे नरक में मन जाएगा तो नरक में तो कई बार मन दिन भर में हो आता है श्रीमद् भागवत में लिखा है अत्री वह नरक का स्वर्ग इसी माता प्रत्यक्षत अरे हो माई हैं इसी धरती पर नरक है और स्वर्ग है जब दुखी होके रोने लगते हैं तब नरक है न जब सुखी होके प्रसन्न होता है चित्त तब स्वर्ग है जब तुम दिन भर में दस बार नरक में जाते हो और दस बार स्वर्ग में जाते हो हे भगवान तो ये नरक और स्वर्ग में तो जाने आने का मनी का स्वभाव ही है इसको तुम अपना क्यों मानते हो अपने में अपने स्वरूप में इस मन को सच्चा क्यों मानते हो इनका तो स्वभाव ही है कि थोड़ा रोल है थोड़ा हंस लें तो बोले कि देखो तुम अपने को परिचिन्न मानते हो परिच्छिन्नता तो देश बन जाने पर होगी ना काल बन जाने पर होगी वस्तु बन जाने पर परिच्छिता होगी और अपने स्वरूप को देखो तो उसमें परिच्छिनता बनी ही नहीं कभी तो तुम अपने को परिच्छन क्यों मानते हो तो ये जो बिना किसी विचार के अभिचार अविवेक <laughs> ये ये अभिचार जो है वही बांध के रखता है मूर्खता के सिवाय बंधन का और कोई हेतु नहीं है असल में बद्ध नाम की कोई वस्तु न कभी पहले उत्पन्न हुई न आज है और न तो आगे होगी है? अच्छा साधक ये नेति में जो इति पद है ना उसका क्या अर्थ है नेति बोले निरोध इति न उत्पत्ति रीति न बद्ध इति न साधक इति न बोले हम साधक हैं बड़ा भारी अभिमान होता है वो जो लोग साधन नहीं करते उसको तो तुच्छ समझते हैं हमको एक एक भगत जी एक दिन आके रोने लगे हो कि हमको ईश्वर अब तक नहीं मिला क्या बात है भगत जी बोले महाराज देखो हमने तो इतनी माला फेरी और इतनी पूजा की और इतना ध्यान किया और इतना दान किया और इतना सदाचार का पालन किया है और हमको आज तक ईश्वर नहीं मिला हमको नहीं मिला नहीं और ये दुनियादार लोग महाराज हैं जो न कभी माला फेरे न कभी पूजा करें न कभी ध्यान करें हैं ये गिरे हुए लोग दुनिया के है ना ये मजे में हैं और हम दुखी हैं नारायण तो ईश्वर क्यों नहीं मिला बोले तुम दूसरों को कुछ समझते हो और अपने को बड़ा समझते हो हैं ये साधक पने का अहंकार तो खा रहा है, है? ये साधक अहंकार जो है ना साधक बने का अहंकार तो खाए जा रहा है न साधक साधक कौन होता है का कार्ज कारण भाव का अध्यास जिसका बहुत प्रबल होता है ये ये तो अद्वैत वेदांत का सिरो ग्रंथ है ना सिरो रत्न है पाप करने से नरक में जाते हैं पुण्य करने से स्वर्ग में जाते हैं हैं? एक कार्य का एक कारण होता है बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती ये जो लौकिक नियम है ना ये समझो विज्ञान ये कार्य कारण जो है ये वर्तमान काल का कार्य कारण का ज्ञान माने वर्तमान काल का विज्ञान शिल्प ऐसी टाकी मारेंगे तो ऐसी लकीर उभरेगी पत्थर में और ऐसी ऐसी लकीरें उभरेंगी तो ऐसी मूर्ति बन जाएगी एक पत्थर को है ना पत्थर एक है उसमें आंख कान शेर नाक मुंह हाथ पांव बनाने के लिए टाकी पर टाकी लगाना ये जो शिल्प नैपुण है शिल्प नैपुण कारीगरी परिच्छि पदार्थों का निर्माण है न इनके निर्माण का जो विज्ञान है वो कार्य कारण विज्ञान है पूर्व जन्म में ये पाप किया तो इस जन्म में ये दुख मिला पूर्व जन्म में ये पुण्य किया तो इस जन्म में ये सुख मिला और इस जन्म में ये पाप करेंगे तो आगे ये दुख मिलेगा ये सब जो विज्ञान है ना कार्यकारण विज्ञान इसमें तत्व पर तो बिल्कुल दृष्टि ही नहीं है उत्पाद उत्पादक भाव पर दृष्टि है ये व्यापार करेंगे तो ये मुनाफा होगा इसी का नाम साधक साधक बना है हो साधन और साध्य वेदांत कहां से शुरू होता है आपको क्या बिता है वेदांत शुरू यहां से होता है कि कर्म उपासना और योगाभ्यास से जो वस्तु प्राप्त होगी वो साधन साध्य होगी और जो भी वस्तु साधन साध्य होती है वो उत्पन्न होती है और उत्पन्न होती है जो वस्तु वो अनित्य होती है